और ऊपर तलवार लटका दी सुबह सम्राट ने पूछा कि ठीक से सोए सं ने का इंतजाम तो सब सोने का ठीक था इससे अच्छा इंतजाम हो नहीं सकता लेकिन ये क्या मजाक की ऊपर तलवार लटका दी मैं सो ना सका ध्यान तो वहीं लगा रहा सम्राट ने कहा ऐसे ही मौत की तलवार मेरे ऊपर लटक रही मेरा ध्यान वहां लगा नर्त है नर्त नाचती है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 एक ही गुरु है और वह ध्यान है और उसी एक ध्यान में पांचों इंद्रियां अपने जल को डालती है इसलिए तो बहुत महत्वपूर्ण घटना मनस्वित अध्ययन करते हैं और वही है कि आंख देखती है कान सुनते हैं हाथ छूता है नाक गंध लेती है ना तो आंख सुन सकती है न कान देख सकते हैं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 तीन भी तरपती ना होती चार भी तरप्ती न होती वो चाहता कि 24 घंटे भोजन ही करता रहे बस स्वाद ही सब कुछ हो गए तो उसने चिकित्सक रख छोड़े थे कि वो खाना खाए वो उसे उल्टी करवा दे उल्टी करके वो फिर खाने पे जुट जाए जैसी खाना पूरा हो चिकित्सक उसको दवाई देकर फिर उल्टी करवा दे वो फिर खाने पर जुट जाए तुम कहोगे वो आदमी पागल था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 आंख असली देखने वाला तत्व नहीं है आंख तो सिर्फ झरोखा है खिड़की है उससे जो झांकता है वो कोई और है खिड़की से पूछो झांकने वाले से पूछो इंद्रियां तो झरोखे हैं कोई संगीत में दीवाना है बस उसको धुन का नशा चढ़ा हुआ है कोई शरीर की सांस सज्जाने लगा है कोई स्पर्श का दीवाना है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 कभी कोई नशा ना करूंगा तो कोई अनस्थेसिया मैं नहीं ले सकता हूं आप ऑपरेशन कर दें, लेकिन बिना किसी बेहोशी की दवा के होश मैं ना गवाऊंगा। डॉक्टरों का ये कैसे हो सकेगा ये कोई छोटा मोटा कांटा निकालना नहीं तो पूरा पेट चीरा फाड़ा जाएगा हड्डी काटी जाएगी घंटों लगेंगे लेकिन काशी नरेश ने कहा आप उसकी फिक्र न करें सिर्फ मुझे मेरी गीता पढ़ने दें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 ऐसे बातचीत में न कहते क्योंकि उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा सारपूर्ण कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग ध्यान के संबंध में भी बिना जाने बात किए करते रहते हैं। ऐसे लोगों ने जगत को बड़ी उलझन में डाल दिया है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है लोगों को बिना पता भी कहने में रस आता है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 लोगों के शोषण की विधियां ऐसी लोगों की प्रतिति हो गई भले लोग इतने भटकाए गए इसलिए नानक कहते हैं जो भी इस संबंध में कुछ कहे वो बहुत विचार के कहे आख से खेलना है दूसरे को जीवन दांव पर लगाने की बात कहनी सोच कर कहे अन्थ चुप रहे नानक कहते हैं करते के करने न ही सुमारू और परमात्मा के संबंध में कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ना तो उसका कोई अंत है न कोई सीमा है उसके संबंध में तो चुप ही रहा जा सकता है क्या कहोगे ध्यान के संबंध में कुछ कहा जा सकता है लेकिन वो विचार के कहना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 बड़ी चर्चाएं चलती प्रमाण जुटाते हैं सिद्ध करते हैं कि है परमात्मा या नहीं है और कोई भी इसकी फिक्र नहीं करता कि परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और ना असिद्ध किया जा सकता है परमात्मा को जाना जा सकता है जिया जा सकता है परमात्मा हुआ जा सकता है लेकिन न तो सिद्ध किया जा सकता ना असिध किया जा सकता तुम कैसे सिद्ध करोगे की परमात्मा तुम जो भी कहोगे वो असंगत होगा तुम कैसे सिद्ध करोगे कि नहीं तुम जो भी कहोगे वो भी असंगत होगा क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है ये समस्त टोटलिटी ये जो विराट सब तरफ फैला हुआ है इसका इकट्ठा एक, एक नाम परमात्मा है परमात्मा कोई व्यक्ति तो नहीं है कहीं बैठा है आकाश में परमात्मा तो एक अनुभव है निम्जन का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 मुल्ला एक दिन सड़क पर पर पर गिर पड़ा। उसे उसे ले जाया गया गया अस्पताल और जब उसे सर्जरी की टेबल रखा गया, तो उसके थीसे में बंधा हुआ कागज का मिला, जिस उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डॉक्टरों के लिए विशेष सूचना मुझे मिर्गी का दौर पड़ा है ये कोई अपेंडिक्स की बीमारी नहीं अपेंडिक्स तो मेरी पहले ही अनेक बार निकाली जा चुकी अनेक बार।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 रामकृष्ण तो ऐसे प्रफुल्लित हुए कि तुम्हें देखकर थोड़ा प्रमाण बाकी था वो भी मिल गया तुम हो सकते हो तो संसार पदार्थ नहीं है जब चेतना की ऐसी प्रक्रिया हो सकती की तर्क की ऐसी बारीकी हो सकती है तो संसार पदार्थ पत्थर नहीं है यहाँ चेतना छिपी तुम मेरे लिए परमात्मा के प्रमाण हो गए केशव लौटे हारे हुए रात अपनी डायरी में लिखा की आदमी जीत गया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 ये तीनों वचन बहुत गहरे हृदय में उतर जाने दो धर्म, दया का संतोष, संतोखी जिन सूती जे को बुझे होवे गए सचार धर्म आधार है जीवन का अस्तित्व का आधार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 उससे हमारी झंझट मिटती है उससे हम कम से कम मनुष्य बने रहते हैं लेकिन हम मनुष्य नहीं है मनुष्य शब्द को ठीक से समझना है जब कोई व्यक्ति गहन मनन को उपलब्ध होता है तभी मनुष्य होता है जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान में ठहर जाता है तभी मनुष्य होता है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 संतोष वो साध रहा है अपने अधूरी बात है संतुलन नहीं पूछो ईसाई मिशनरी को वो दया तो साध रहा है जंगलों में पड़ा है बीमारी झेलता है दीन दरिद्र की आदिवासी की सेवा करता है। अस्पताल है रोगी हैं कोर है सब तरह की चिंता लेता है लेकिन उसके भीतर कोई संतोष नहीं ये अधूरे अधूरे लोग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 बुद्ध ने जो शब्द उपयोग किए हैं वो करुणा और प्रज्ञा भीतर ज्ञान बाहर करुणा भीतर ज्ञान बाहर करुणा और जब तक दोनों न हो तो बुद्ध ने कहा है ज्ञान सच्चा नहीं अगर बाहर करुणा ना हो तो ज्ञान अधूरा है अगर बाहर करुणा हो और भीतर ज्ञान न हो तो भी ज्ञान अधूरा है क्योंकि दूसरे को दया कर करके ही तुम कहीं न पहुंच जाओगे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 उनसे परे भी और पृथ्वी है अब वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं कि कम से कम 50,000 हजार हैं और ये भी अभी हमारी जानकारी की सीमा बताती है इससे पार भी होंगी जीवन इस अकेली पृथ्वी पर नहीं है कम से कम 50,000 पृथ्वियों पर जीवन वैज्ञानिक गणना से धार्मिक हिसाब से तो अनंत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 और मैं कैसी छुद्रताओं में खो रहा था कैसी छोटी छोटी बातों में उलझा था किसी ने गाली दे दी किसी ने अपमान कर दिया कहीं कांटा चुभ गया कहीं सिर दर्द हो गया यही तुम्हारे जिंदगी की कथा है जहाँ इतना विराट प्रतिपुल घटित हो रहा था वहाँ तुम छुद्र में ही लगे रहे वहाँ तुमने हिसाब व्यर्थ का किया जहाँ अनंत धन बरस रहा था वहाँ तुम कोणिया बीनते रहे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 तुम्हारी हालत वैसी ही है जैसे बाहर हीरे जवार की वर्षा हो रही हो और तुम अपने कंकर पत्थर छाती से लगाए बैठे हो इस डर में कि कहीं कोई छीन ना ले इस डर में कि कहीं मुट्ठी खोली तो कंकर पत्थर गिर ना जाएं तुम किस चीज के पास रुके हो क्या तुम्हारा हिसाब तुम किन बातों को निरंतर सोचते रहते हो तुम्हारे भीतर कौन सा उहापोह चलता है अगर तुम हिसाब लगाओगे तो पाओगे बड़ा छुद्र बड़ा छुद्र है उसको छुद्र कहना भी ठीक नहीं क्षुद्र तम हिसाब योग्य नहीं पर उसी में तुम जीवन गमा रहे हो और नानक कहते हैं जब ये सब हटता है और तुम निर्विचार होते हो जब ओहकार की ध्वनि गूंजते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 ना समझ ना समझिए तो मेरी मर्जी पूरी मत होने देना और जो तेरी मर्जी वही भला है अब मैं सोचने वाला भी नहीं हूँ कि क्या ठीक क्या गलत जो तू करता है वही ठीक जो तू नहीं करता है वही गैर ठीक एक ही कसौटी बच जाती है जो तुझे भावे वही भला तू सदा सलामत और निरंकार है और तू सदा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 वही भला है जो तुधु भावे साई भली कार तू सदा सलामती निरंकार को एक क्षण को संदेह उठाया था सूली लगी सूलि पर हाथ खिलियों से ठोक दिए गए लहू बहने लगा तब एक क्षण को वो क्षण भी कीनती है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 पूरी हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी उसी क्षण मनुष्यता विलीन हो गई क्राइस्ट का जन्म हुआ जीसस हो गए क्राइस्ट का जन्म हो गया बस इतना ही क्षण भर का फासला है जीसस और क्राइस्ट अज्ञान में और ज्ञान में इतना ही फासला है तुम में और बुद्ध में तुम में और नानक में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 क्योंकि परम भक्त का एक ही उदघोष है जो तुझे भावे वही बला है जो तु तू भावे साईं बलिकार, तू सदा सलामत शाश्वत और निरंकार है मैं तो लहर हूँ मेरी मर्जी का क्या सवाल तेरी मर्जी पूरी हो विल बी डन तू जो चाहे वही हो तेरी चाह और मेरी चाह में कोई फासला न रह जाए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 आज इतना